इला सारा की ड्रेस एलडी कोट अवार्ड से सम्मानित मार्गरेट इरविंग हिंदी विदिशक इला सारा अपनी बहन और मां जैसी नहीं है वो अपने पिता जैसी भी नहीं है वो बस इला सारा है और जब कपड़े पहनने का समय आता है तो इला सारा अपनी ड्रेस अपनी पसंद की ड्रेस पहनना जानती है एक सुबह इला सारा उठी और उसने कहा मुझे अपनी पोलका डॉट्स वाली पैंट पहननी है और हरे फूलों वाला गुलाबी टॉप पहनना है साथ में बैंगनी नीली धारी वाले मोजे पहनने हैं ऊपर से मैं पीले जूते और लाल हेड भी पहनूंगी मां ने कहा वो तो ड्रेस बहुत भड़कीली है तुम अपनी सोफियानी नीली ड्रेस और उससे मैचिंग मोजे क्यों नहीं पहनती हुँ? उनके साथ सफेद सैंडल बहुत अच्छी लगेगी पर इला सारा ने कहा नहीं मुझे अपनी पोलका डॉट्स वाली पैंट ही पहननी है और हरे फूलों वाला गुलाबी टॉप पहनना है और साथ में बैंगनी नीली धारी वाले मोजे पहनने हैं उनके साथ में पीले जूते और लाल हैट भी पहनूंगी इला सारा के पिता ने कहा देखो तुम्हारी वो ड्रेस बहुत फैंसी लगेगी तुम अपनी पीली टी शर्ट सफेद नेकर और उनके साथ टेनिस के सफेद जूते क्यों नहीं पहनती पर ने कहा नहीं मुझे अपनी पोलका डॉट्स वाली पैंट ही पहननी है और हरे पहननीट भीला सारा की बड़ी बहन ने कहा वो ड्रेस बहुत बचकानी है तुम मेरे छोटे कपड़े क्यों नहीं पहनती हो वो तुम पर खूब जचेंगे तुम चाहो तो मेरे पुराने जूते भी पहन सकती हो परीला सारा ने कहा नहीं मुझे अपनी पोलका डॉट्स वाली पैंट ही पहननी है और हरे फूलों वाला गुलाबी टॉप ही पहनना है टॉप भी पहनना है साथ में बैंगनी नीली धारे धारी वाले मोजे पहनने उनके साथ में पीले जूते और लाल हैट भी पहनूंगी और उसके बाद लीला सारा ने अपनी पोलका डॉट्स वाली पैंट पहनी और साथ में हरे फूलों वाला गुलाबी टॉप पहना फिर उसने बैंगनी नीली धारी वाले मोजे पहने और साथ में पीले जूते पहने फिर उसने लाल हैट पहनी इला सारा को अपनी ड्रेस बहुत पसंद आई आईन डॉन उसके दोस्तों को भी उसकी ड्रेस पसंद आई केला का अपना एक खास अंदाज है और अब उसे दिखाने का